242 उनके तीनों पुर कल्प वृक्षों से परे और भरे हुए हाथी भवनों से परपूर्ण अनेक भवनों से सुसोवित, मढ़ियों के जालों से घिरे हुए सभी ओर द्वार वालों सूर्य मंडल सदृश विमानों से युक्त पद्म राग मायम चंद्र सदृश उच्च जल महलों से सुसौंत और कैलाश शिखर के समान दिव्यता तथा अत्यंत फाटकों से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मंदिर थे। हे स्रेष्ठ दोजो, वे पूर्व दिव्य स्त्रियों गंधर्व सिद्धों तथा चारों से भरे हुए थे। प्रत्येक घर में रुद्रा लेथे और अग्निहोत्र होता था। वे पूर्व सभी और बावलियों कुंवां तालावों और बड़ी-बड़ी झीलों -बड़ी से युक्त मत्त हाथियों के झुंडों अति सुं सभा भवनों, पानीय जल की सालाओं तथा क्रीड़ा स्थलों से प्रतक प्रतक समन्वित थे। वेपुर चारों और अनेक विध वेदाध्यन सालाओं से युक्त थे और मैदानव की माया से अन्य लोगों द्वारा मानत भी उलंग थे। हे श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठों, वेपुर सर्वत्र पतिव्रता स्त्रियों के द्वारा सेवित थे। हे दोजों, वेपुर बड शंकर जी की पूजा के कारण पाप रहित श्रौत स्मार्त धर्मों के ज्ञाता तथा अपने धर्म के प्रति परायण भार्या सहित महाभाग्यशाली दैत्यों से सदा समन्वित थे श्री महादेव जी के अतिरिक्त अन्य देवता को छोड़कर उन भगवान शिव के अर्चन में स्थित चौड़ी छाती वाले बैल के समान कंधे वाले सर्वदा समस्त आयुध सदा पुक्वास करने वाले दावा नल के समान नेत्रों वाले उनमें कुछ शांत तथा कुछ कोपित कुबड़े वने नील कमल दल की आभा के सदृश्य काले तथा गुंघराले बालों वाले नील पर्वत तथा मेरु के समान प्रतीत होने वाले मेघ के समान गर्जन करने वाले मय के द्वारा रक्षित तथा शिक्षित और युद्ध की तीव्र इच्छा वाले देवताओं से परिपूर्ण इस प्रकार वे पुरसरां युद्ध परायन भली भांति सिव के चरणों की पूजा के द्वारा प्राप्त पराक्रम वाले शूर वायु इंद्र सदृश देवताओं का दमन करने वाले तथा अत्यंत द्रन दैत्यों से सेवित थे। हे दुष्यरिष्ठों, दैत्यों के बैभव के कारण तीनों पुरोहितों की अग्नि से इंद्र सहित देवतागण उसी प्रकार दग इस प्रकार उन दग्ध देवताओं ने अतुलनीय तेज वाले देवी विष्णु को प्रणाम करके उनको यह सब कुछ बताया। तब उन श्रीमान् प्रभु भगवान नारायण ने मन में सोचा कि देवताओं के कार्य के विषय में क्या किया जाना चाहिए? इसके बाद यज्ञ भोक्ता, यज्ञ कर्ता, यज्ञ को फन प्रदान करने वाले तथा यज्� देवताओं के कार्य के सिद्धि के लिए उनके द्वारा स्मरण किए गए यज्ञ देव ग्रस्त उपस्थित हुए तब उन देवताओं ने यज्ञ देव को प्रणाम किया और उनकी इष्टकी की इसके बाद सनातन यज्ञ को देखकर पुनः इंद्र सहित देवताओं की ओर देखकर सनातन भगवान अच्युत विष्णु उनसे कहने लगे भगवान विष्णु बोले हे hey, देवताओं तीनों परों के विनाश के लिए तथा तीनों लोगों की समृद्धि के लिए इन उपस्थित उपसद नामक यज्ञ के द्वारा परमेश्वर का यज्ञ यजन कीजिए श्री सूत जी बोले उन बुद्धिमान देव, देव का वचन सुनकर महान शिंग नाद करके देवतागण उन यज्ञेश की स्तुति करने लगे इसके बाद स्वयं विचार करके देवताओं सभी देवताओं से बोले प्राणियों को मारकर तथा जलाकर और अन्याय पूर्वक भोग विलास करके भी यदि कोई महादेव जी की पूजा करे तो वह पाप रहित हो जाता है इसमें संदेह नहीं है निष्पाप लोगों की हत्या नहीं की जानी चाहिए केवल पापीयों की ही हत्या गुरु प्रयत्न से की जानी चाहिए इसमें संदेह नहीं है, है पापी होते हुए भी दुर्मुख असुर महावली देवताओं के द्वारा वध कैसे हो सकते हैं क्योंकि परमेश्ति रुद्र के प्रभाव के कारण वे मध्य नहीं हैं क्योंकि परमेश्ति देव देवताओं हे प्रभु भगवान शिव की कृपा के बिना में कौन हूं ब्रह्मा कौन है दैत्य कौन है देव शत्रुओं के विनाशक कौन है और जो 27 नक्षत्रों से युक्त सात महत्तर से भी महत्तर प्रवता संपन्न संपूर्ण देवताओं के स्वामी वंदनीय विश्व के आधार महेश्वर सर्वदेवेश तथा सबके स्वामी हैं उन हर शंकर ने ही अपनी लीला से देवताओं तथा दैत्यों का विभाजन किया है उनके एक अंश लिंग रूप की पूजा करके देवताओं ने देवत्त प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्त प्राप्त किया है और मुझ विष्णु ने विष्णुत्त प्राप्त किया है। उनकी पूजा किए बिना इस जगत में कौन व्यक्ति सिद्ध प्राप्त कर सकता है? आता लिंग अर्चन विधि के प्रभाव से उन्हीं के द्वारा हुए दैत तथा स्रोत स्मार्त विधान में स्थित हैं, फिर भी उपसद नामक रुद्र यज्ञ से यजमान के द्वारा विधिपूर्वक प्रभु रुद्र का यज्ञ करके हम लोग महादेव को जीत सकेंगे। एक मात्र अत्नेत्र भगवान शिव को छोड़कर तार का रक्षा सहित दानव के द्वारा सुरक्षित, स्वस्थ गुप्त तथा इस के समान आवाहा वाले � श्री सूत जी बोले इस प्रकार उपसद नामक यज्ञ के द्वारा प्रभु शिव का आयोजन करके बैठे हुए विष्णु ने हजारों भूत समुदायों को देखा तौ सूलक शक्ति गदा से युक्त हाथों वाले चंक को पलसला को आयुध के रूप में धारण किए हुए अनेक प्रकार के प्रहार योग्य अस्त्रों से समन्वित अनेक वीषों को धारण किए हुए काल उन उपस्तित भूतों को प्रणाम करके साक्षात ग्रह विष्णु देव कहने लगे भगवान विष्णु बोले हे वीरो उस त्रिप्रोध दत्त के तीनों पुरों में जाकर सभी को जलाकर छिन्न भिन्न करके और उनका वक्षण करके पुनः आप लोग जैसे आए हैं वैसे ही भूतल पर चले जाएं तत्पश्चात देवेश को प्रणाम करके तीनों उसी तरह नष्ट हो गए जैसे अग्नि में प्रवेश करके सलब पतिंगे नष्ट हो जाते हैं। तब देवेश्वर की आज्ञा से उन सभी भूतों के नष्ट हो जाने पर हजारों ज्येष्ठियां आनंद मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और देवी श्री कर्मात्मा ईश्वर की स्तुति करने लगीं। तदनंतर छंद भर में पराजित था। नष्ट पराक्रम वाले इंद्र सहित देवतागण देवेश विष्णु के पास पहुंचकर भयपूर्वक खड़े हो गए। तब इंद्र सहित उन संतप्त देवताओं को देखकर भगवान पुरुषोत्तम उस समय दुखी होकर सोचने लगे, क्या किया जाना चाहिए प्रयत्नपूर्वक उन दैत्यों का वल नष्ट करके मैं कैसे देवताओं का कार्य करूँगा? विच तो भगवान शिव की कृपा से उन धर्मनिष्ठ दैत्यों में पाप नहीं है अतः वे दैत्य उपसद नामक यज्ञ से उत्पन्न भूतों के द्वारा वद्ध नहीं है धर्म से ही पाप नष्ट होता है सब कुछ धर्म में भी प्रतिष्ठित है धर्म से ऐसे प्राप्त होता है यह सनातनी श्रुति है सूत ने कहा हे द्वैश्रेष्ठ तीनों धर्मनिष्ठ थे, अर्थात अनुष्ठान में तत्पर थे, अतः वे अवधिता को प्राप्त हो गए थे। इसमें संदेह नहीं है। बहुत बड़ा पाप करके भी जो लोग रुद्र का ये अर्चन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जल से कमल मुक्त रहता है। हे ब्राह्मणों, भगवान शिव की पूजा से भोग संपदा अवश्य वे दैत्य श्री लिंग पूजा में प्रायण हैं अतः वे भोगों से युक्त हैं भगवान विष्णु ने कहा है देवताओं इसीलिए मैं देवताओं के कार्य के लिए अपनी माया से दैत्यों के धर्म अनुष्ठान में विघ्न डालकर क्षण भर में तीनों पुरों को जीत लूंगा श्री सूत बोले ऐसा विचार करके भगवान दैत्यों के धर्म में विग्रन उत्पन्न करने के लिए प्रवर्त हुए महातेजसी मायावी अच्छुत ने उनके धर्म विग्रन के लिए अपने शरीर से माया में पुरुष को उत्सर्जन किया। सबके शासक तथा शिक्षा से रूप धारण करने वाले मायापति भगवान विष्णु ने देखने मात्र से विश्वास उत्पन्न करने वाले भारसंयुक्त अतएव सबको मोहित करने वाले शास्त्र का निर्माण किया, सोड़स सलक, अर्थात अत्यंत विस्तृत स्रोती स्मृति से विरुद्ध तथा वर्णन सम्भ्रमों से रहित इस माया में शास्त्र का सृजन किया, स्वर्ग नरक यहीं पर है, ऐसा विश्वास करना चाहिए, इसमें अतिरिक्त कुछ नहीं ऐसे प्रतिपादित करने वाले उस शास्त्र को उस पुरुष को स्वयं पढ़ाकर माया में अच्युत विष्णु ने तीनों पुरों के विनाश हेतु उस पुरुष से कहा हे पुरुष त्रिपुर के नाश के लिए तुम शीघ्र जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वहां के श्रौत स्मार्त धर्म हो जाए इसमें संशय नहीं है